महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रयोशतिक्शत तमोध्याय अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष एवं रथ आदि मांगना वै सम्पावाच सो नैरास मापन्न सदाला समन्वित पितामहुमागछन्क्रुद्धो ह्यवाहन वै सम्पाय जी कहते हैं जन्मे अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए तथ्य सर्व यथा न्याय ब्रह्मणे सं्यवेदय चयनम भगवान मुहूर्तम स विचितू वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कर सुनाई तब भगवान ब्रह्मा जी दो घड़ी तक विचार करके उनसे बोले उपाय परिदृष्टो में यथा तम धक्षसे से नघ काल च कंचित क्षमता तथम धक्ष से नल जिस प्रकार खांडो वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किन्तु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अनल इसके बाद तुम वन को जला सकोगे। नर हब्यवाहन उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे एव अस्वेत संबंधे ब्रमा प्रत्यूतर नारायक अनुस्मृत्य जगामाथ पुनरव पितामह तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा अच्छा ऐसा ही सही तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नर ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को जी की बात का स्मरण हुआ राजन तब वे पुनः के पास गए राज्योष उस समय ब्रह्मा जी ने कहा अनल अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडवन जला सकोगे वह उपाय सुनो नर नारायण तो पूर्व पूर्वदेव विभावसो संप्राप्त मानुष लोके कार्यासा विभावसो आदि देव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्यलोक में अवतीर्ण हुए हैं अर्जुनम वासुदेव चौत तो लोको भी मनते तो सहितवे ही, ही खाण्डवशीपत वहाँ के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं तौ तो तम याचस्व सहाय दाह चतो धप्चितम दाह रक्षित त्रिदश उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे सर्वाणि सर्वाणी यन तो वारे देवराज सहित मेनाथ संशय वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्नपूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे मुझे इसमें कोई संशय नहीं है ए तत्श्रुवा वचनम तर हव्यवाहन कृष्ण पार्थवपागम्य यम तभ्य थित्वस्मे पूर्वमे नृपोत्तम दत्वावचनम स्वैर्मिभत्जात वेदसम अब्रमीण्य प्रसाद तत्ल सज संवच दिधक्षु कांडव अकामस्योहश्रेष्ठ यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत से कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जन्मेदय अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडो वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही अर्जुनवाच उत्तमास्त्राणी में सं दिव्याणी च बहून चैरह शक्नुयाम ज्योदुम अभी धरान बहुन अर्जुन बोले भगवन मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो है जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक बद्धारियों से युद्ध कर सकता हूँ धनुर्मे नाथ भगवन बाहुविजेन सम्मितम कुरर यत्नम वेगमहेन् परन्तु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समरभूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके तरयो बि क्षिप्रम्योम्रतः मम इसके सिवा पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो तथा तो मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है अस्मा सेव्यानिछे पांडुरान वातरंगस रेघन घनोषम सूर्य प्रतिमतेजसम तथा कृष्ण से आयुधम विद्य सम यहाँ से हल्यान्मादू मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ इसी प्रकार इन भगवान कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये दागों और पिशाचों को युद्ध में मार सके उपाय हम कर्म सिद्धौ चम भगवान भक्त मरहते निवार्यम जैन इंद्रम वर्षमा भगवान इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूँ पौध से नत्कार्यम तत्कर्ता रो स्वक करनाली समी भगवं दा तुमर भगवान अग्निदेव पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए तीसरी महाभारते आदि परवणि खांडो दाह अर्जुन अग्निसंवादे संवाद त्रयोविशत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडो पर्व में अर्जुन अग्नि संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ